इस केस में चौथा विक्टिम भी मिल चुका था इस चौथे विक्टिम का नाम विशाल रस्तोगी था इसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इस मर्डर केस में चौथा विक्टिम भी मिल जाएगा ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेडिकोर फार्मा के एक और इम्प्लॉय को मार दिया जाएगा इस नए मर्डर केस का अपडेट मिलने के बाद पता चला कि विशाल रस्तोगी को मेडिकोर फार्मा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चीफ बनाया गया था हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं थी लेकिन मर्डर सीन को देखकर इतना क्लियर हो रहा था कि विशाल रस्तोगी को गाड़ी में बैठाकर उसमें धुआं भर दिया गया था जिससे दम घुटने की वजह से विशाल की मौत हो गई थी गाड़ी के साइलेंसर में एक पाइप लगाकर इसे गाड़ी के अंदर डाल दिया गया था और फिर इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया गया था जिससे साइलेंसर का पूरा धुआं अंदर भर उठा था क्राइम सीन देखने के बाद दो ही चीज होने की संभावना लग रही थी पहली संभावना तो ये थी कि हो सकता है कि विशाल रस्तोगी ने सुसाइड किया हो या फिर हो सकता है कि उन्हें पहले अनकॉन्शियस किया गया हो और फिर उन्हें दूर ले जाकर गाड़ी में बंद करके दम घोट कर मार दिया गया हो वैसे इस वक्त जिस तरह की कंडीशन थी और जिस तरह से मेडिकोर फार्मा के एम्प्लॉज को मारा जा रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मेडिकोर के इस अधिकारी ने भी सुसाइड नहीं किया होगा बल्कि इसे मारा गया था जब इस मर्डर की न्यूज बाहर आई तो फिर विक्रांत बिल्कुल को अपनी जान गवानी पड़ी इसी समय विक्रांत एक चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो गया था इस कतिल के साथ जरूर कोई न कोई और मिला हुआ है तो क्यूँकी इस वक्त घटना को देख कर लग रहा था की विशाल रस्तोगी का मर्डर तो ठीक है वो प्रोफेसर खुराना कर सकते है लेकिन वो ये मर्डर अकेले ही कर सकता है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है किसी भी आदमी को इतने अजीब तरीके से मारना कोई मामूली काम नहीं था और किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल भी नहीं था पहली बात तो अगर विशाल रस्तोगी खुद अपनी गाड़ी लेकर मर्डर सीन तक पहुंचा था तो फिर कातिल को कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ी होगी जिससे वो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर सके लेकिन चूंकि इस वक्त मेडिकल फार्मा के सभी इम्प्लाइज इस मर्डर केस को लेकर इतने डरे हुए थे कि इस बात की कोई संभावना नहीं लग रही थी कि वो खुद ही किसी पर जाकर खुद के लिए ले रहे शहर से वहां पर ले जाकर मारा होगा लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर कतिल को ये सब अब करने के लिए बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ी होगी खुद को पुलिस और सीसीटीवी फुटेज के दायरे में आने से बचाते हुए वहां तक पहुंचना पड़ा रहा होगा और ये सब करने के लिए उसे प्रॉपर प्लानिंग भी करने की जरूरत पड़ी रही होगी ये सब प्लानिंग किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इस वक्त सोलन पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी भी काफी टेंशन में आ गए थे इस चौथे मर्डर ने उन्हें और ज्यादा प्रेशर में डाल दिया था जब से मर्डर की खबर आई है तब से लगातार सोलन पुलिस स्टेशन के फोन घन गन रहे थे सीनियर ऑफिसर से लेकर मेडिकोर फार्मा के अधिकारी और यहाँ तक के कुछ मिनिस्टर तक के फोन आ चुके थे इंस्पेक्टर साहब सबको सफाई देते देते थक चुके थे इस वक्त नए मर्डर ने तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी थी आनंद फानन में सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश ने एक टीम बनाकर तुरंत ही विशाल रस्तोगी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगा दिया इसके साथ ही उन्होंने मेडिकोर फार्मा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी टीम में सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी सभी की सिक्योरिटी में एक एक पुलिस ऑफिसर को लगा दिया गया उन्हें कहीं भी अकेले मूवमेंट करने से रोक दिया गया था उधर पुलिस के लिए अब एक और समस्या खड़ी हो चुकी थी कतिल तो के, के नियम के अनुसार जब वो एक मर्डर कर लेता था तो फिर तुरंत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कांटेक्ट करके उन्हें धमकी देता था अब वो चौथा मर्डर कर चुका था ऐसे में पूरी संभावना है कि अब वो जल्द ही डायरेक्टर्स के पास कॉल करके अपनी मांग रखेगा ऐसे में अब पुलिस को एक स्पेशल प्लानिंग बनाकर यहीं पर कतिल को दबोचने की तैयारी करनी होगी इसके लिए भी पुलिस को पूरी तैयारी करने की जरूरत थी शुरुआत में तो विक्रांत को लग रहा था कि मेडिकल फार्मा के रिसर्च डिपार्टमेंट के लोगों को इंटेरोगेट करने पर प्रोफेसर खुराना से जुड़े कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट क्लू जरूर निकलकर सामने आएंगे क्लू सही तो कम से कम ये तो जरूर पता लगेगा कि आखिर पहले प्रोफेसर खुराना के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसका कनेक्शन इस वक्त के मर्डर केस से है लेकिन पुलिस ने रिसर्च टीम के एक एक मेंबर को इंटेरोगेट कर लिया था लेकिन कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलकर सामने आ रही थी ऐसा नहीं था कि रिसर्च टीम के मेंबर्स कोई झूठ बोल रहे थे दरअसल वो सब कुछ सच्ची सच बता रहे थे लेकिन फिर भी कोई बात सामने निकलकर नहीं आ रही थी ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों को वाक में कुछ पता ही ना हो हालांकि अभी तक जो चार विक्टिम मिल चुके थे उन सभी की सिचुएशन अलग अलग थी पहली बात तो जो पहला विक्टिम था उसका नाम था प्रवीण और वो प्रोफेसर खुराना का स्टूडेंट भी था प्रोफेसर खुराना ने उसे पढ़ाया भी था उनके बीच गुरु और शिष्य का संबंध था और रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आ चुकी थी कि वो प्रवीण नहीं, पहले ये रिपोर्ट दी थी कि प्रोफेसर खुराना ने दवा का फार्मूला बेच दिया है ऐसे में प्रोफेसर खुराना की सबसे ज्यादा दुश्मनी प्रवीण से ही थी दूसरे विक्टिम का नाम था सोनल चौधरी जो की मेडिको फार्मा की केमिस्ट थी यानी कि उसके नाम पर मेडिको फार्मा की दवा एजेंसी थी जिसने अभी कुछ दिन पहले ही मेडिकल फार्मा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था ऐसे में इस बात की तो कोई संभावना नहीं थी कि उसका नाम नई रिसर्च हुई मेडिसिन के क्रेडिट लिस्ट में शामिल हो लेकिन फिर भी उसका नाम नए मेडिसिन की रिसर्च की टीम में शामिल करके उसे भी रिवॉर्ड दिया गया था तीसरा विक्टिम यानी कि तुषार का नाम तो प्रोफेसर खुराना की रिसर्च टीम में भी शामिल नहीं था लेकिन अंत में उसका नाम भी दवा के रिसर्च टीम में शामिल किया गया था और इसके साथ ही उसका ट्रांसफर क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और उसे वहां पर ऑफिसर भी बनाया गया था इसके बाद चौथे विक्टिम यानी कि मिस्टर विशाल रस्तोगी को मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का चीफ बनाया गया था प्रोफेसर खुराना को कंपनी से निकाले जाने के बाद विशाल रस्तोगी को ही रिसर्च डिपार्टमेंट का चीफ बनाया गया था ऐसे में जाहिर है कि प्रोफेसर खुराना उसके लिए भी द्वेश रख रहे होंगे और उन्होंने इसीलिए उनका मर्डर किया था कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रोफेसर खुराना के मेडिकल फार्मा से बाहर होने के बाद यही चार लोग थे जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था और खुद को नौकरी से निकाले जाने के लिए वो जिसको जिस स्तर पर दोषी मान रहे थे उसी के अनुसार उसका मर्डर भी कर रहे थे प्रोफेसर खुराना के कंपनी से बाहर होने के बाद ये चारों लोग जिस पोजीशन में पहुंचे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इन लोगों ने ही मिलकर प्रोफेसर खुराना को फ्रेम किया था तरफ अनुष्का ने विक्रांत की बातें सुनने के बाद कहा तर जैसा आप बता रहे हैं अगर वो अनुमान सही हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर खुराना को जिन जिन लोगों ने मिलकर फंसाया था उसे वो मार चुके हैं और अब शायद वो किसी और को नहीं मारने वाले हैं यानी कि अब आगे कोई और मर्डर नहीं होने वाला है नहीं अभी ये शोर नहीं कह सकते विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जिस तरह से प्रोफेसर खुराना को झूठे केस में फ्रेम करके कंपनी से बाहर किया गया था मुझे नहीं लगता कि उसमें सिर्फ रिसर्च टीम के मेम्बर्स ही शामिल थे मुझे जहां तक लग रहा है कि रिसर्च डिपार्टमेंट और, और खतरा हो सकता है हज हाँ, ने अपना सिर खुजाते हुए कहा अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि हमें कंपनी के हायर अथॉरिटी वाले ऑफिसर से मिलकर उनसे इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि तो हो सकता है कि अगर हमने उस आदमी का पता लगा लिया तो फिर और भी सच्चाई सामने आ सकती है हम्म, सही बात विक्रांत ने की बातों से सहमति जताते हुए कहा अच्छा तुम एक काम करो फटाफट निकलो और मेडिको हायर अथॉरिटी को लेकर इंटेरोगेट करना शुरू करो जरूर कुछ न कुछ जानने को मिलेगा जा मैं। हर्ष ने अपना लाया और फिर तुरंत ही यहाँ से बाहर निकल गया विक्रांत सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है अनुष्का ने कहा अगर जिन लोगों ने प्रोफेसर खुराना को फ्रेम किया था उनमें से कोई हायर अथॉरिटी का ऑफिसर है तो इसका मतलब खुराना की लिस्ट में उन सब का नाम भी शामिल है और उन सभी की जान भी खतरे में है मतलब अभी भी ये मर्डर केस खत्म नहीं हुआ है हम्म बिल्कुल अर्शिद ने जवाब दिया प्रवीण से लेकर के विशाल रस्तोगी तक अभी तक जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है उन सभी ने प्रोफेसर खुराना को फ्रेम करने की कोशिश की थी और अब अगर कंपनी के हाई कमान वाले ऑफिसर्स में भी कोई ऐसा है जिसने प्रोफेसर खुराना को फ्रेम करने की साजिश रची हो तो उसकी जान को भी खतरा है लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा अगर कोई हायर अथॉरिटी में ऐसा है तो उसे ऑलरेडी इसका पता लग गया होगा कि वो प्रोफेसर खुराना का नेक्स्ट टारगेट है ऐसे में हर्ष को उसके बारे में पता लगाने में कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए हे भगवान, प्लीज अब किसी की जान ना जाए वरना हम सब स्पेशल इन्वेस्टिगेटर का करियर भी खतरे में पड़ जाएगा ऑलरेडी चार मर्डर हो चुके और यहाँ से लेकर दिल्ली मुंबई हेडक्वार्टर तक भूचाल आ चुका है अब अगर कुछ हुआ तो फिर तो खेल खत्म अनुष्का ने हाथ जोड़ते हुए कहा एक तो सर मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ये सिर्फ लड़कियां ताड़ता रहता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा पता नहीं इस सिरफिरे को किसने स्पेशल टीम का मेंबर बनाकर भेज दिया अनुष्का ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा नहीं हर्ष ऐसा तो नहीं है हर्षित ने हर्ष की तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा याद नहीं आपको उसने ही पहली बार प्रोफेसर खुराना का नाम लेते हुए बताया था कि वही काल है अरे हाँ वो याद है लेकिन ये बहुत लापरवाह टाइप का और दिल आदमी है वो तो इतफाक से इसने बता दिया था बट मुझे इस पर कतई भरोसा नहीं होता है अब पता नहीं आगे क्या होगा हम्म, अनुष्का ने हल्की सांस छोड़ते तो हुए कहा उधर विक्रांत इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था प्रोफेसर खुराना यह नाम विक्रांत को थोड़ा परेशान कर रहा था हाँ ये सही है सारी समस्या का जड़ यही प्रोफेसर है अगर इसे पकड़ लिया गया तो फिर सारा केस सोल्व किसी और को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है लेकिन प्रोफेसर खुराना को कहा ढूंढा जाए रूही को तो भी बैठी हुई थी। और खुराने की तस्वीर देखकर उसने काफी अजीब सा रिएक्शन दिया था तो कहीं रूही को प्रोफेसर के बारे में कुछ पता तो नहीं है विक्रांत ने तुरंत रूही को इंटेरोगेट करने का निर्णय लिया वो अभी अपने ऑफिस से निकलकर रूही से मिलने जा ही रहा था एक पुलिस वाला भागते हुए विक्रांत के पास पहुंचा। विक्रांत को देखते ही उसने कहा सर वो वो लड़की आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती है